द्र कर्णे श्रृदे वग्रं पश्येमार्शेद स्थिर सुस्तुस्तुशे ओदीय पांडुक्यि का अद्वैत प्रकरण के सैतालीसवें नंबर के कार्यकर्ता आधार बता क्योंकि निर्विकल्प समाधि अवस्था की चर्चा है उस उसका जो ज्ञान स्वस्थ हो, हो, हो, हो जाता है अपने आप में होता है विषय के परिधि में नहीं रहता है अपने जो विषय जो वस्तु होगा उससे अभिन्न हो जाता है वह नहीं है ज्ञाता ज्ञान तीन नहीं हो सकता त्रिपुटी नहीं है उसका संप्रज्ञात समाधि समाधिकालीन ज्ञान जो तो त्रिपुटी है असंप्रज्ञात समाधिकालीन जो ज्ञान होगा वो आत्म स्वरूप है सत्यम ज्ञान मानतम ब्रह्म ऐसा का ज्ञान, ज्ञान स्वरूप ज्ञान जो तो विषय को घेरने वाला ज्ञान नहीं है अन्य ज्ञान वे होता है एक विषय को विषय करते समय में दूसरे को विषय नहीं कर पाता घट काल में पट नहीं होता पट काल में घट नहीं होता कि विषय को विषय करने वाले ज्ञान होते हैं ये सर्वज्ञ नहीं होते हैं अल्पज्ञ होते हैं एक ही को जानता है ये जो ज्ञान सर्वज्ञ हो है और तो सर्वरूप आत्मा में अभिन्न होने से ज्ञान ये सर्वज्ञ हो जाता है ऐसा करना चाहता है निर्विकल्पक समाधि जो वेदांत की परिभाषा है उसका पर निर्विकल्प समाधि कहेंगे अथवा योग सूत्र के माते से असंप्रज्ञान समाधि करेंगे उस काल में ज्ञान स्वस्थ होता है स्वस्थ अति स्वस्थ अपने आप में होता है दूसरे उसका जो विषय है ब्रह्म ब्रह्म और ज्ञान में भेद नहीं होता है अवेद हो जाता है वो वृत्ति के भी लय हो चुका है उसकालीन ज्ञान है स्वरूप ज्ञान शांतम उस काल में कोई हलचल नहीं वहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञे त्रिपुटी नहीं रहेगी शांत रहेगा शांतम सनिर्वाण बाण मान्य शरीर आदि है तीनों शरीर से रहित अवस्था के ज्ञान है वो सविकल्प समाधि के माध्यम से तीनों से अतिरिक्त कर दिया अवस्था है वो निर्वाण निर्वाण बाण होता है शरीर शरीर कारण शरीर सूक्ष्म शरीर तीनों शरीरों से अतिरिक्त अवस्था का ज्ञान बाकी जो भी ज्ञान होगा कोई न कोई एक शरीर के घेरे में होगा चाहे स्थूल शरीर की परिधि में हो चाहे सूक्ष्म शरीर के परिधि में हो चाहे कारण शरीर की परिधि में हो ज्ञान ऐसा ज्ञान है अकथ्यम माने कहना मुश्किल हो जाता है जैसे गुड़े गुंगे को गुड़ खिलाने से स्वाद का अनुभव तो करता है अभिव्यक्त नहीं कर सकता कि उसका स्वाद ऐसा होता है बोल नहीं पाता इसी प्रकार है वो ज्ञान अकथ्यम कथन के रूप नहीं है सुखम सुखरूप है वो ज्ञान उस काल में दुख नाम की वस्तु नहीं सुख स्वरूप ही है आनंद प्रमित विजान आनंद स्वरूप होता है वो अपने ज्ञ से अभिन्न होने से ऐसी स्थिति ज्ञान की हुआ उत्तम सुख है वो अजम अजेन ज्ञेन अजम ज्ञान अजन्मा हो जाता है उसका क्यों उसका विषय अजन्मा ज्ञेय वस्तु है ज्ञेय वस्तु उसका क्या अजन्मा है ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म है आत्मा है कोई विशेष नहीं शरीर आकार से रहित आत्मा का ज्ञान है उस त्रिपुटी रहित ज्ञाता ज्ञान ज्ञा वो भी नहीं रहा अजय न ज्ञ अजम अभिन्न अविन्न है, है, है अजन्मा जो उसका विषय है ज्ञ है ब्रह्म त्रिविशेष ब्रह्म उसके साथ अभिन्न होने से ज्ञान भी अजय है अजन्मा है अभिन्न है ज्ञान अभिन्न नहीं होता वह ज्ञान और ज्ञ में भेद नहीं है जब ज्ञ अजन्मा है तो ज्ञान भी अजन्मा है अजन्मा ज्ञान सर्वज्ञ वो ज्ञान को ही सर्व कहते हैं विषय जन्य जो ज्ञान होगा अल्पज्ञ होगा एक विषय का ज्ञान होगा तो दूसरे का ज्ञान नहीं, नहीं, तो नहीं होगा उस काल में जैसे घट ज्ञान काल में पट ज्ञान नहीं है पट ज्ञान काल में घट ज्ञान नहीं है अल्पज्ञ है वो तो सर्वज्ञ नहीं होगा उस काल में एक विषय को जानता है दूसरे विषय को नहीं जानता है उस काल में अल्पज्ञ होता है एक को जानता है सबको नहीं जानता किन्तु ये जो है सर्वज्ञ है सर्वरूप क्रम के साथ अभिन्व से ज्ञान भी सर्वज्ञ है सर्वम च तद्ज्ञस् परिचक्षते ऐसा वेदांती लोग कहते हैं उस उसकालीन ज्ञान को ऐसा कथन करते हैं ब्रह्मविदाह परिचक्षते थे ब्रह्म लोग ऐसा कहते हैं जो का अनुभव जिन्होंने किया है उस ज्ञान में पहुंचे है। हैं निर्विशेष असंप्रज्ञात समाधि में जाके बैठे हैं पर कोई नहीं हम अकेले हो ऐसी स्थिति में हो तीनों शरीर से रहित अवस्था हो ज्ञाता ज्ञान ज्ञान त्रिपुटी समाप्त हो चुकी हो केवल हम ही हम हो अवस्था को अनुभूति जिन्होंने किया है ब्रह्मवेताओं ने यह ऐसा कहते हैं ज्ञान हैं, परिचक्षते ब्रह्मविद ब्रह्म परिचक्षते ब्रह्मवेद्ता लोग ऐसा कहते हैं ये कहा ठीक है हमें देखते हैं असंप्रज्ञात समाधि व्यवस्थायान रूपेण चित्तम विभिन्ष जो असंप्रज्ञात समाधि व्यवस्था की बात है यह जिस रूप से यह मन विषयाकार नहीं बन पाएगा जिस रूप से चित्त मन है अविस्पत अव्यक्त होता है तब ब्रह्म स्वरूपम ठीक उस काल में ब्रह्म से अतिरिक्त तो होता ही नहीं चित्त रूपी हो जाता है माने विषय जब विषय के तरफ जाए तो चित्त कहेंगे और चेतन की तरफ जाएंगे तो चित्त बोलेंगे उसको मन को चित्तम ऐसा है ना वो तषय तो है और चित्त है चेतन चेतन और जड़ गिला हुआ जैसा होता है मन चित्तम ऐसा बोलते हैं तह का अर्था विषय चित्त माने चेतन तो तव को छोड़ देगा तो क्या बचेगा उसमें चित बचेगा चेतन ही हो जाता है विषय ग्रहण करना छोड़ दे वो मन चेतनी हो जाता है चेतन से अलग हो नहीं पाता विषय ग्रहण करता है तो चेतन से अलग हो जाता है वो तो त से जुड़ गया वो चित्तम ऐसा बोलते हैं चित्तम खाली चित्त रह जाएगा तब तो तव को छोड़ देगा तेरे विषय त को छोड़ देगा तो चित्त दे तो तो रह जाएगा चेतनी है ये कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि अवस्था संप्रज्ञात समाधि में तो तीन आकार होता है ज्ञाता ज्ञान ज्ञा तीन आकार है वहां सभी कल्पक समाधि बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं वहां ध्यान ध्यय ज्ञाता ज्ञान ज्ञा त्रिपुटी होगा ज्ञान होगा जानने वाला व्यक्ति ज्ञाता होगा ज्ञाय वस्तु होगा कि असंप्रज्ञात समाधि अवस्था है ज्ञाता और ज्ञान खो गया केवल ज्ञ बचा हुआ है ऐसी अवस्था है अवस्थाया एक रूपेण चित्तम अभिनपद्य जिस रूप से चित्त की अभिव्यक्ति होती है तब ब्रह्मस्वरूप वो चित्त ब्रह्मरूपी होता है उस काल में विशेष स्वस्थम इत्यादि कहा स्वस्थम शांतम उस काल में तो स्वस्थ है उस आत्मा में स्थित हो जाता है विषय में नहीं है वो स्वस्थम शांतम इत्यादि कहा अभिनष्प्य में पांच में कहा आविर्भवती मन जिस प्रकार से आविर्भूत होगा अभिव्यज्य अभिव्यक्त होगा ये बताया जेयेन अव्यतिरिक्तम शेष माने वहाँ स्वस्थम आगे लगाना है ना चित्तम जेयन अव्यतिरिक्त चित्तमे जेय से अभिन्न रूप में है उसका चित्त तदुषाण सम्मति विद्वान तो लोग हैं उनके सम्मति बताते हैं सर्वज्ञो होगा हो सर्वज्ञ हो जाता है चित्त चित्त प्रति ज्ञान सर्वज्ञ होता है विद्वानों का सम्मति है छेटी टिप्पणी यथोक्त ब्रह्म उस ब्रह्म में विद्वानों के संबंध बताते हैं ब्रह्म सर्वज्ञ है यथोक्तम यदि संप्रज्ञात समाधि लक्षण ब्रह्म यथोक्तम करके कहा तो <compiled> ये जो भाष्य में कहा था ना यथोक्तम यथोक्तम था क्या लेना है संप्रज्ञात समाधि लक्षण ब्रह्म सम्प्रज्ञात समाधि से लक्षित होने वाला ब्रह्म संप्रज्ञात समाधि के द्वारा जो असंप्रज्ञात समाधि कालीन ब्रह्म लक्षित होता है जो ब्रम्ह है संप्रज्ञात द्वारा लक्षित होने वाला ब्रह्म यथोक्तम्ञात समाधि लक्षण ब्रह्म असंप्रज्ञात समाधि कहा कि उसके द्वारा लक्षित होता है ब्रह्म कहा की में कहते हैं समाधि ना साक्षात कृते समाधि लक्षण समाधि के द्वारा लक्षित होता है साक्षात्कार जिसका होता है वह समाधि लक्षण ब्रह्म समाधि के द्वारा अस्पर्या समाधि में पहुंचने के बाद ही उसका पता लगता है ब्रह्म का इसलिए समाधि लक्षण समाधि के द्वारा लक्षित होता है इसलिए समाधि लक्षण कहा कहा तस् परम पुरुषार्थता वही ब्रह्म जो है ना परम पुरुषार्थता वही है ब्रह्म में पहुंचना सुखम और सुख रूपा है कहा सुखरूप है ऐसा बता दिया वैसे देवसत्व परमार्थ विशेषा वो कैसा सुख है वहां यथोक्तम परमार्थ सुखम सुख का विशेषण विशेष वास्तविक सुख है वैसा सुख तो अनित्य सुख है थोड़ी देर सुख मिलेगा थोड़ी देर बाद फिर दुख सुथवा सुख काल में भी दुख का अनुविध्य सुख होगा दुखानुविध्य सुख मिलेगा वैसायिक सुख उसकी रक्षा का अगर इष्ट वस्तु हो तो रक्षा का दुख है कैसे हमारे पास बना रहे और अनिष्ट वस्तु हो तो जब आया तो दुख हो रहा है वैसायिक सुख जो होगा दुखानुविद होता है केवल, केवल सुख नहीं होता इसलिए परमार्थ का वास्तविक सुख वही है आत्मभाव में रहना एक भाष्य में कहा था परमार्थ सुखम इत्यादि कहा अच्छा भाष्य में कहते हैं यथोक्तम परमार्थ सुखम जो तो पूर्वोक्त तो जो परमार्थ सुख है ब्रह्मरूप सुख है आत्मसत्याण आत्म की सत्य है ऐसा ज्ञान होगा किसके द्वारा शास्त्र के मान्य वेद के माध्यम से बताने वाला शास्त्र के माध्यम से बताने वाला आचार्य के द्वारा जो ज्ञान होगा जिसमें हम विश्वास करेंगे यह व्यक्ति झूठ नहीं बोलता शास्त्र के मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता ऐसा विश्वास हो उसी के बाद में विश्वास आएगा तभी आत्मसत्य है ज्ञान होगा तो परमार्थ सुगम आत्मसत्य अनुबोध लक्षण भाषण का आत्मसत्य के अनुबोध माने पश्चात होने वाला बोध अनुमाने पश्चात आचार्य उपदेश के पश्चात शास्त्र के मर्यादित शास्त्र से मर्यादित होकर के बोलने वाले आचार्य के मुख से सुनने के पश्चात बोध होगा ज्ञान होगा वही है परमार्थ सुख स्वस्थम स्वस्थ स्थम्, मने स्वात्म अपने आप में तो है वो विषय जनम शुभ नहीं है स्वरूप शुभ है स्वस्थम मने स्वात्म स्थम्, शांतम सर्व अनर्थ उपस में रूपम कोई अनर्थ नहीं था तो विक्षिप्त बाहर मन गया है न सुसुप्त में गया है कषाय अवस्था में है तीनों नहीं है यही अनर्थ होते हैं में जाने के लिए प्रतिबंध गई है मन विक्षित हो गया बाहर भाग रहा है सब दस वर्ष आदि में पहुंचा हुआ है तब भी नहीं होगा अथवा सो गया सुन निद्रा में चला गया तब भी आपको साक्षात कार नहीं हो पाएगा अथवा विषय भिश, में तो नहीं गया भीतर बैठ करके चिंतन कर ये भी स्थिति होती है राज अवस्था है तो ये भी हानि है ये यह अनर्थ यही है सर्व अनर्थ उपसम रूपम सारे अनर्थों का वहां शांत हो जाए कोई अनर्थ रहना ना मन बाहर गया हुआ है ना सोया हुआ है ना किसी चिंतन में डूबा हुआ है ऐसी निर्वाणम निर्वृत्ति निर्वाण कई बल्य निर्वाण के सहित है शरीर रही वहां निर्वृत्ति निर्वाण निर्वृत्ति को निर्वाण करते हो सबका निवृत्ति हो गया वह कैबल्य अकेला हो जाना केवल से भावन कई होना है वह ऐसी है ने निर्वाणते निर्वाण के साथ रहता है शरीर नहीं है वहां शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर है, ऐसी थी थी इसे स निर्वाण कर कथ्यम न सकते अकथ्यम, वो अकथ्य है कथन करना संभव नहीं उसका उसका जो अनुभव वो अनुभूति होगी बूढ़े गुंगे को गुड़ खिलाने का समान है अनु, अनुभूति तो होगी गुड़ का स्वाद कुछ होगा उसको अनुभव में आएगा अभिव्यक्त नहीं कर सकता वैसे सुख अभिव्यक्त करने योग्य नहीं है स्वरूप सुख होता है ऐसा अच्छा सुखम अकथम न शकते कथाई तो उसका कथन करना संभव माने बाणी का विषय नहीं बनता अत्यंत असाधारण विषय द्वार कोई साधारण विषय होता तो ऐसा है करके बोल दिया जाता वो सुख को तो किन्तु यह अत्यंत असाधारण विषय है अत्यंत असाधारण विषय द्वार माना लोकों लोक में ऐसी अनुभूति होती नहीं है लोकोत्तर है, व्यवहार दशा में होने वाला नहीं है ऐसी अनुभूति कभी होती नहीं है लोकोत्तर है लोक से अतिरिक्त है इसलिए उसको कथन करना संभव नहीं रहा अत्यंत असाधारण विषय पर सुखम उत्तमम निरतिशम की तद योगी प्रत्यक्ष ऐसा सुख है उत्तम है निरतिशय सातिशय सुख नहीं है विषयजन्य सुख होता है सात होता है एक से बढ़कर एक होता है आपको गुड़ खिलाते आ जाए मीठा लगेगा स्वाद उसके बाद मिस्त्री देंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा शादीशय अतिशय और उसके बाद मधु चटाएंगे तो और ज्यादा लगेगा सुख जो भी होते हैं शादी से होता है सुख एक से एक बढ़कर सुख लेने वाले हैं किन्तु वो है सबके लिए बराबर सुख है समान सुख है धीरेतिशय सुख है अतिशय है वहां इससे अपेक्षा बड़ा ऐसा नहीं कर सकते सुखम उत्तम निरतिशाय भी से सुख है वो तद योगी प्रत्यक्ष वो सुख योगियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता है वेदांत के मर्म के समझने वाले वेदांत के अनुकूल चलने वाले जो होंगे जिन्होंने आचरण किया हो खाली बक्ता बन करके नहीं रहे गए जिन्होंने अनुभव में उतारा हो उनके लिए प्रत्यक्ष होता है निर्दिशय भी तद योगी प्रत्यक्षम कहा कि निर्तिशय मानी अपरिचिन्न सुख है विषय ज्ञान में सुख तो परिछन्न होता है अपरिचिन्न सुख है, है। नजातम इति अजम पैदा नहीं हुआ है वो स्वरूप सुख है नजातम इति अजम पैदा ही नहीं हुआ इसलिए अज कहा उसका अजम यथा विषय विषय व्यति दृष्टान जैसे विषय को विषय करने वाले सुख क्या होता है जन्म वाला होता है नहीं होता ये व्यति दृष्टान्त दिया जिस प्रकार विषय को विषय करने वाला सुख होगा ज होगा अज नहीं होगा ज होगा वो जितनी जो न जाती थे अज ऐसा नहीं तीन नंबर की टिप्पणी भ्रटादी विषय कम ज्ञान यथा जनिमत भ्रटादि को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा उत्पन्नशील होता है जनिमत जन्म वाला है वो न तथा इधम ब्रह्मस्वरूप ज्ञान नहीं ब्रह्मस्वरूप जो ज्ञान है स्वरूप ज्ञान ऐसा जनिमत नहीं है उत्पन्न होने वाला नहीं ऐसा बताया ज्ञान विषय विशे विषय ज्ञान इत्यादि कहना अजयना अनुत्पन्न ज्ञना अव्य जो ज्ञान है कैसा है अजन्मा जो ब्रह्म है उसका अजेना, ज्ञान उसका ज्ञाय वस्तु है अजन्मा उसके द्वारा अव्य अभिन्नम वो ज्ञान अभिन्न है स्वरूप ज्ञान है वो विषय करने वाला ज्ञान नहीं वहां ज्ञाता ज्ञान ज्ञ तीन नहीं है वहां ऐसा ज्ञान है स्वरूप ज्ञान है उसका मान वृत्ति भी जब समाप्त हो जाती है मानी संप्रज्ञात समाधि में वृत्ति बनी हुई थी वृत्ति वृत्ति भी समाप्त होगी केवल जो लक्ष्य हमारा रह जाएगा वही है असंप्रज्ञान समाधि वृत्ति भी न रहे हमारे मन काम न करे वो असंप्रज्ञान समाधि अजय ना न, जो अनुत्पन्न है अपना ज्ञा उससे अव्यतिरिक्त सर अव्यतिरिक्त तो होता हुआ सर्वज्ञ रूपे ना तो सर्वज्ञ रूप है कौन विषय है आपका ज्ञान का विषय जो बना हुआ है ज्ञो है सर्वज्ञ है ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ रूपेण ज्ञान हो जाएगा है उसका सर्वज्ञ है तो है वो भी सर्वज्ञ है है कथ सर्वज्ञ ब्रह्म ही है वो ज्ञान उसका ऐसे ज्ञान कहा जाता परिचक्ष टिप्पणी ने कहा जेना ब्रह्म अभिन्नमतिभाव ब्रह्म ज्यय है तो उसे अभिन्न है वो क्या ठीका सके वैषयिकम सुखम देवच्छत्म परमार्थ विशेषण यथोक्तम परमार्थ सुखम भाष्य में से परमार्थ विशेषण लगा दिया सुख को विषय जन ने सुख की व्यावृत्ति के लिए वैषयिकम सुखम देवच्छेद्छेद देवच्छत करने के लिए परमार्थित विशेषण परमार्थ विशेषण दिया कैसा सुख है वास्तविक सुख है ये तो सुखा भास है वैसे ही सुख जो होता है सुख बुद्धि होती है सुख नहीं हुआ सुख नहीं मिलता आज तक के विषयों का अनुभव है किसी सुख नहीं दिया दुख देना दुख देना मिर्ची खाने में अच्छा लगता है सुख बुद्धि हो गई किंतु तो बाद में पता लगता क्या क्या करे वो सुख देता है दुख देती है मिर्ची पता लग खट्टा खुट्टा खाना अच्छा लगता है किंतु आंतों में जाकर के क्या स्थिति कर दे बाद में पेट में पीड़ा होने लग जाए पता लग जाए सुख दिया कि दुख दिया उसको चटपटा अच्छा लगता है खाने में जीवा के लिए किंतु पेट की स्थिति कैसी कर दे अगर अल्सर की बीमारी हो तो और कहना ही क्या वहां वैसे सुख देने वाले नहीं दुख देने वाले यही व्यावृत्ति करने परमार्थ का वास्तविक सुख है आत्म सुख जो है स्वरूप सुख वास्तविक सुख है किम त्ञान है ना क्या फिर वहां ज्ञान के द्वारा क्या किया जाएगा ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं किम तीय है आठ नव का आसंख्या वो तो स्वयं प्रकाश हो गया तो विषय वो ब्रह्म तो फिर ज्ञान क्या करेगा उसको तो क्या प्रकाश करेगा अज्ञान से आवृत्त हो तो अज्ञान भंग करेगा ज्ञान वहां अज्ञान भंग करने की आवश्यकता है नहीं स्वयं प्रकाश है वो तो दीपक देखने के लिए टर्च के समान ज्ञान क्या काम करेगा उसके लिए दीपक देखने लिए के लिए टर्च की जरूरत नहीं है हाँ अंधेरे में घाट हुआ तो उसे देखने के लिए टर्च की आवश्यकता है वहां प्रकाश काम कर सकता है तो ज्ञान रूपी प्रकाश वहां क्या काम करेगा उस ब्रह्म को जानने में तो वो स्वयं प्रकाश है विषय ये प्रश्न है ये यहाँ किम तत्र ज्ञान तत्र मने ब्रह्मणी ज्ञान है क्यों विषय स्वयं प्रकाश है ब्रह्म उसमें ज्ञान क्या विशेषता करेगा जश्न आ गई तो एक टिप्पणी का स्वयं प्रकाश विषय स्वयं प्रकाश है वहां ब्रह्म है तो न तेक्षा उसके लिए ज्ञान की अपेक्षा नहीं है जैसे दीपक अंधेरे में दीपक रखा हो तो अर्थ की अपेक्षा नहीं है उसके लिए केवल आप स्वयं प्रकाश है विषय उसके लिए ज्ञान की क्या अपेक्षा है तो पूर्वादि की शंका हो गई उसके उत्तर में कहते हैं आह करके बोलते हैं न ही ज्ञानम अनर्थ देखो भाई ये तो स्वरूप ज्ञान अनर्थ का निवृत्ति करने अज्ञान निवृत्ति करने वाला नहीं है ये तो सबका पोषक होता है सबके लिए पोषक है पानी जैसा है जैसे पानी है ना नींबू के लिए भी पोषक है मिर्ची के लिए भी पोषक है जितने भी होंगे खट्टा मीठा पौधे जितने भी होंगे सबके लिए गन्ने के लिए, लिए पोषक है उसके समाह होता है स्वरूप ज्ञान किंतु तो जो अज्ञान हटाने वाला ज्ञान क्या होगा आवरण हटाने वाला ज्ञान कौन होगा वृत्ति ज्ञान क्रमाकार वृत्ति जिसको बोलते हैं वो जन्य है वो वही आवरण हटाने वाला है काष्ठ में अग्नि विद्यमान है पता लगता है जब अरण्य मंथन करते हैं तो अग्नि निकलती है नीचे ऊपर लकड़ी रखकर के बीच में एक लकड़ी रखकर के गर्स से खींचते हैं गर्म होते होते चिंगारी निकल आती है तो काष्ठ में जो पहले से अग्नि थी वो अग्नि काष्ठ को नहीं जला सकी उल्टा अग्नि का पोषक बनते वृक्ष बढ़ता रहा वो तो अग्नि पोषक बनती थे जब से पैदा हुआ तब से अग्नि साथ है क्यों पता लग जाता है अरण मंथन करके मालूम पड़ता अग्नि है वहां किन्तु वो स्वरूप रूपभूत जो अग्नि थे, वो उसको पोषक बनी हुई थी किन्तु उसी को जब हम मंथन करते हैं कुछ क्रिया करते हैं उसके द्वारा जो अग्नि पैदा करते हैं तो पहले उसी को खा जाएगी बागी और खा जाए इसी प्रकार यहां भी मंथन करना पड़ेगा प्रमाण जन्य ज्ञान वो मंथन वाला ज्ञान है प्रमाण जन्य जो ज्ञान होगा वृत्ति बनेगा हम मश में वृत्ति ये मंथन वाला ज्ञान है इसी के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी अज्ञान के कार्य की भी निवृत्ति होगी स्वरूप ज्ञान से कोई अज्ञान नाश होने वाला नहीं है वो तो अज्ञान का भी पोषक है सबका सबका प्रकाश कर रहा है अज्ञान है यह जाना जाता है ना उसके लिए भी ज्ञान होगा किसके लिए अज्ञान को जानने के लिए भी ज्ञान चाहिए नहीं तो अज्ञान है कैसे बोलेगा स्वरूप ज्ञान किसी का नाश नहीं करता ज्ञान का नाश नहीं करता वृत्ति ज्ञान चाहिए यही कह रहे हैं कि ठीक नौके बता रहे हैं स्वरूप अनर्थ निवर्तकम नहीं स्वरूप सज ज्ञानम अनर्थ निवर्तकम सिद्धांत कह रहे हैं तो स्वरूप भूत ज्ञान है अनर्थ का निवर्तक नहीं होता पूर्वादि पूछता किम तरीफ कौन से ज्ञान बनेगा महाराज स्वरूप ज्ञान अनर्थ का निवर्तक नहीं है तो कौन का ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान जो शास्त्र जन्य ज्ञान होगा अहम ब्रह्माष्टी ज्ञान तब तुमसे आदि सुनेगा अहम ब्रह्माष्टमी जो ज्ञान वृद्धि यह है यही है अनर्थों का निवृत्ति कर, निवृत्ति करने वाला अज्ञान कार्य इसकी निवृत्ति करने वाला वृत्ति ज्ञान है अहम जो वृत्ति वह ज्ञान है स्वरूप ज्ञान नहीं निवृत्त नहीं करता किसी यही कहा आह आह करके बोला आत्मसत्या आत्मा ही सत्य है ऐसा सुना किसे सुना शास्त्र के वाणी को आचार्य के मुख से सुना उसको आत्मा सत्य का अनुमान पश्चात बोध ज्ञान हो गया आत्मा ही त्रिकाल बाधित सत्य पदार्थ है ऐसा जो, जो ज्ञान हो गया गुरु के मुख से उसको ऐसा ज्ञान के द्वारा बोध लक्षण कहा ज्ञान स्वरूप है ये कहा स्वस्थम इत्यादि कहा टीका में कहते हैं तस्य सत्य से आगम आचार्य अनुरोधन जो तो आत्मा का सत्य जानना है आत्मा ही सत्य है वैसा नहीं समझेगा जहां तो आत्मा को मरने वाला समझ रहा है मैं आ, मरने वाला हूं ऐसा बोलता है शरीर का धर्म आरोप करके बैठा हुआ है और प्रत्यक्ष भी होता नहीं है सत्य है कि असत्य है वो तो केवल शास्त्र के अनुकूल बोलने वाले जो आचार्य होंगे जिनके वाणी में हम विश्वास करते हैं तो उन्ही के द्वारा कहने पर ही ज्ञान होगा इसलिए आत्मसत्य अनुरोधन इत्यादि कह रहे हैं तस्य सत्य वो जो सत्य है तस्य आत्मा ना सत्य जो आत्मा सत्य आत्मा है उसका आगम आगमचार्य अनुरोधिना बोधे ना उस सत्य का आगम और आचार्य के अनुरोध करने वाले बोध है ज्ञान है उनके अपेक्षा से होने वाला जो ज्ञान है आचार्य मुख से सुनने के बाद में जो ज्ञान होगा वो ज्ञान के द्वारा लक्ष्य उस आत्मा की लक्ष्य विप्राप्य थे उसके सत्यत्व की प्राप्ति होती आत्मा सत्य तभी ज्ञान होगा वेदांत वेदांत का उपदेश किसी विश्वस्त आचार्य के द्वारा सुनने को मिले तो आत्मसत्य ज्ञान होगा लक्ष्यते प्राप्य दे ब्रह्म वो ब्रह्म के प्राप्ति होती है तथा उच्च इसलिए कहा आत्मसत्या लक्षणम ऐसे कहा उस ज्ञान के द्वारा लक्षित होता है प्राप्त होता है इसलिए आत्मसत्याद लक्षणम ऐसा भाषण तस् वो जो उसकालीन है आत्मा किसी अन्य मन अपने आप हाँ प्रतिष्ठित है सो महिमनी प्रतिष्ठित वृद्धता ऐसा कहा अपने महिमा में कहा है वो आत्मा कहा रहता है कुछ वो अपने आप में बैठा है दूसरे में आश्रित नहीं है वो सारा जिसमें आश्रित है वो किसमें आश्रित हो कल्पित वस्तु जिसमें आश्रित है सारे के सारे सारे संसार कल्पित है जिसमें आश्रित है वो किसमें आश्रित हुआ सो महिमनी प्रतिष्ठता ऐसा कहा है इसी प्रकार कहा स्वात्मनिष्ठितम इत्यादि कहा स्वस्थम स्वात्मनिष्ठितम इत्यादि कहा अपने आप में स्थित है वो स्वस्थ कारण है स्वस्थ विष्ठी स्वस्थ है यह सर्वस्व त्रिविद से अनर्थ से तीन प्रकार के जो तो अनर्थ था विक्षिप्त होना बाहर जाना सुषुप्त में जाना कषाय अवस्था यह अनर्थ अवस्था है आत्मज्ञान होने नहीं देते थे मन अगर बाहर चला जाए विषय देश में पहुंच जाए या विषय चिंतन कर रहा हो भीतर या सो गया हो निद्रा भी में गया हो तो आप में आत्मचिंतन होने नहीं देगा अनर्थ है ही सर्वस्य त्रिवेदस अनर्थस्य ये तीन प्रकार के अनर्थ हैं सभी का अनुपम है ना सबके उपम करना माने बाहर भी जाने नहीं देना मन को और भीतर भी विषयों को चिंतन भी छोड़ देना ये साधक का काम है और सोने भी नहीं देना जगह रखना चाहिए उसको ऐसा होना ये उपशम के द्वारा उपलक्ष्य तत्ता ये तीनों प्रकार के विघ्नों से विघनों के अनर्थ के उपम मैंने शांत करने के बाद उपशम के अभाव माने अनर्थों का अभाव के द्वारा उपलक्षित होता भी पुरुषार्थ की सिद्धि होगी तभी आत्म रूप में पहुंच पाएगा जब तक ये तीन प्रकार के उज्जवल में पड़ा रहेगा विषय देश में मन पहुंचा हो या विषय चिंतन कर रहा हो या सुसूक्ष में चला गया फिर वह पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं ये तो है ये कहा सर्व इत्यादि कहा था सर्व अनर्थ उपशम रूपम कहा था वो कैसी अवस्था है सारे अनर्थों का शांति का अवस्था है कोई उपसम नहीं उपद्रव नहीं हुआ अनर्थों का उपशम हो गया है कोई अनर्थ नहीं हुआ टिप्पणी थी दस नंबर की उपलक्षित माने अंतकरण आदि दुख है व्यावृत्ति स्वरूप अंतकरण आदि जान दुख नहीं हुआ अंतकरण न बाहर विषय में गया न विषय चिंतन कर रहा है न सुसूप में गया है दुख से व्यावृत्ति अवस्था है इसलिए कहा था सर्व अनर्थों के समरूपम हम भाष्य में बता दिया था ठीक है मैं आगे बोलते है नृत्यशय आनंद अभिव्यक्ति और निर्वशेष अनर्थ उत्तिवम लक्षण मोक्षम में आचित है वेदांत में मोक्ष यही कहा है नृत्यशय आनंद की अभिव्यक्ति हो शातिशय आनंद तो विश्वजन्य सुख में मिल रहा है सुख में आनंद एक ही चीज है विश्वजन्य सुख होगा शातिशय है माने नमक के साथ रोटी खाते हैं भूखे भूखा आदमी खाएगा तो कुछ सुख मिलेगा ही और साथ में दाल मिल जाए तो थोड़ा ज्यादा सुख हो जाएगा और साथ में सब्जी भी मिल गई तो और ज्यादा सुख होगा सात सादिश है विसर्जन सुख समान नहीं है विषम है सात से सुख होते हैं किंतु निरतिशय सुख की अभिव्यक्ति अवस्था है उसमें कोई सादिश सुख नहीं होता अतिशय नहीं हो, समान होगा समान स्वरूप सुख है, है निर्देश आनंद मानी सुख निर्देश सुख की अभुगत अवस्था है वो और मेरा निरवशेष अनर्थ उचित जितने भी अनर्थ थे सबके उच्छेद अभाव का अवस्था है वो आत्यंतिक दुख की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति जो बोलते है वही शब्द है यहां दूसरे धन से बोला ऐसी अवस्था है निर्तिशयानंदाभिव्यक्ति निर्वेश अन्छित उद होना सारे अनर्थ को उच्छेद होना इतम लक्षण मोक्ष में आचरण इस प्रकार के स्वरूप जब मिलता है तो उसको मोक्ष करके बोलते हैं वेदांत है। आत्यंतिक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति फिर भी दुख की आत्यंतिक हमेशा के लिए दुख में हो और परमानंद की प्राप्ति जो बोलते हैं इसी को मोक्ष कहते है। हैं ये मोक्ष कहते हैं वेदांत लोग तत्कथम इधम ब्रह्म ये ब्रह्म कैसे होगा ये पूर्वाधिक शंका कर दिया उस प्रकार का रूप ब्रह्म कैसे हो पाएगा यह शंका उठाई इसको उत्तर कहते हैं सनिर्वाणम शरीर आदि से अतिरिक्त अवस्था है वो यही कहना चाहते हैं सिद्धांत तत्कथम इदम ब्रह्म इदम माने समाधिकालीन ब्रह्म तत्कथम ये कैसे बनेगा नृत्य से आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक दुखी आत्यंतिक निवृति अवस्था कैसे होगी उपमा ये वो कमा ये कहा पूर्वी तत्पर स्वरूप कैसे होगा सुख ये प्रश्न किया तो उसके उत्तर में कहा सनिर्वाणम निर्वृत्ति निर्वाहणाम कई बल अकेला हो जाता वहां पर दुख कुछ भी नहीं है जन्म सुख भी नहीं है दुख भी नहीं सहनिर्वाण निर्वर्त निर्वाण के साथ है वो शरीर के अभावकालीन है वो शरीर विशिष्ट नहीं है कहा तस्य क्षीर गुड़ा आदि माधुर्य भेद से ही वह स्वानुभव मात्र अधिगम अवाच्यलीन वो, वो, जो सुख होगा कैसा है पानी का स्वाद और गुड़ का स्वाद अनुभव तो हो जाएगा कितना अंतर है बता नहीं सकता पानी कैसा है? होता है मीठा जले भधुर व जल का गुण क्या है मधुर है मीठा होता है और गुड़ कैसा होता है मीठा दोनों एक ही शब्द बोलेगा मीठा अंतर तो है स्वाद में अंतर है बता नहीं सकता पानी का स्वाद गुड़ का स्वाद का बता नहीं सकता इसी प्रकार वो सुख ऐसे भी होगा यानी सुख मिला है उसको पानी पीने से भी सुख मिला है प्यासे आदमी को और गुड़ खाने से भी सुख मिला है तो क्योंकि सुख के अभिव्यक्ति नहीं कर सकते कितना अंतर है तुम्हें ऐसा सुख है तस् उसकालीन जो सुख होगा जो तो आत्माभाव में पे बैठा हुआ व्यक्ति को स्वरूप सुख की अनुभूति जो होगी छीर आदि माधुरी वाल जैसे छीर माने जल हो गया है दूध दुगदा लेना चीर से दूध लेना और गुड़ दोनों के माधुर्य अलग, अलग, अलग होता है दूध का माधुरी अलग है और गुड़ का माधुर्य अलग होता है किंतु बता नहीं सकता दोनों को मीठा मीठा बोल दे के बाद इतने और कुछ नहीं बोल सकता कैसा लगा मीठा लगा दूध कैसा है मीठा गुड़ कैसा है मीठा अरे भाई स्वाद स्वाद का भेद बताओ ना कितने मात्रा में भेद है नहीं बता सकता वैसा ये भी है स्वानुभव में मात्र जो माने दूध और गुड़ खाने वाला जो व्यक्ति होगा दूध पीने वाला उसी को अनुभव है दूसरों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता ठीक इसी प्रकार यहां भी उस उसकालीन जो सुख होगा आप आत्म साक्षात्कारीन जो सुख होगा अपने अनुभव में होता है दूसरों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता स्वानुभव तो मात्रा अधिकार अपने अनुभव में रहना है इसलिए अवाच्यत्व आषय नहीं बनता उसमें कितने मात्रा का सुख है बताया जा सकता पक्ष न कथन तुम वो कथन करना संभव नहीं उसके आनंद की वर्णन नहीं कर सकती कैसा आनंद होता है अनुभव में है बता नहीं सकता क्यों अत्यंत असाधारण विषय तो बोलो कोई साधारण विषय नहीं हो असाधारण में भी अत्यंत असाधारण है ऐसा विषय है उसका ये बता नहीं सकता ये बता नहीं है यदुतम परमार्थ सुखम यदि तद इधान उपाय उस सुख को परमार्थ सुख कहा था यथोक्तम परमार्थ सुखम भाष्य के शुरू में कहा था परमार्थ सुख वास्तविक सुख कहा था उसको उसको अभी आप सिद्ध करते सुखम करके भाष्य में कहा सुखम उत्तमम उत्तम सुख है ये ही तद योगी प्रत्येक ये निर्तिशय सुख है इसलिए उत्तम सुख है वो सबको प्रत्यक्ष नहीं उपायेगा सुख योगी प्रत्यक्षम जो योगी लोग हैं उसमें लगे हैं साधना में लगे हैं उनको प्रत्यक्ष होगा दूसरे को ठीक है चलो उत्तम सुख है तो सबको हो ये संत आए तरी सर्वेश भाया फिर सबको होना चाहिए सुख सबकी प्रती में आए कहा नहीं योगी प्रत्यक्षम ऐसा पांच की पांच तर ही अपरिछिन्नता जब अपरिछिन्न सुख है निर्देशय सुख है अपरिछिन्न सुख है तरह ही सिद्धांत कहते हैं अपरिछिन्न अभी ज्ञान प्रति आवरणम मतान प्रति प्रतिभा सूर्य एक टिप्पणी में दृष्टांत देकर के समझाते देखो न होने पर भी माने जिनके प्रति आवरण पड़ा हुआ है उनके लिए प्रकाशित नहीं होगा जिनके लिए प्रकाश आवरण नहीं होगा उनके लिए प्रकाशित होगा जाता जैसे सूर्य है सूर्य माने क्या है वो एक माना रोटी जैसा वो को सूर्य नहीं बोलते प्रकाश पुंज को सूर्य बोलते हैं तो प्रकाश देखो जहां बादल के घेरे में जो देश पड़ गया वहां सूर्य नहीं दिखता है वहां आवरण है जिनके प्रति उनको तो सूर्य का दर्शन नहीं होता किंतु तो जहां पर बादल का घेरा नहीं पड़ा हो दूसरे देश में है वहां सूर्य है अभी जैसे यहाँ बादल है तो दूसरे देश में बादल नहीं है वहां सूर्य दर्शन हो रहा है नहीं हो रहा है हो रहा नहीं होता ठीक इसी प्रकार और जिनके प्रति अज्ञान है हे तो अपरअक्ष सुख है अज्ञान रूपी आवरण जहां होगा वहां यह प्रत्यक्ष नहीं होता और जहां अज्ञान हट चुका है वहां प्रत्यक्ष हो जाएगा सूर्य के के टिप्पणी का आधार एक कहा अपरिचिन्ह में भी सुख तो अपरिचिन्ह है वो किंतु सबको मिलता नहीं वो, क्यों नहीं मिलता ज्ञान प्रति आवरण जिन व्यक्तियों प्रति आवरण अज्ञान पड़ा हुआ है अज्ञान हटा नहीं है तान नान ना प्रतिभा उनके लिए भाषित नहीं होता सुख अनुभूति जैसे सूर्य पर सूर्य सबके लिए प्रकाशित नहीं होता यद्य सूर्य के प्रकाश सर्वत्र व्यापक है प्रकाश का अभाव कहीं भी नहीं है फिर भी सूर्य दर्शन नहीं होता जहा बादल का आवरण पड़ गया हो जिस स्थान में उन लोगों को दर्शन नहीं होता सूर्य का और जहाँ बादल रूपी आवरण नहीं होगा वहाँ सूर्य का दर्शन हो जाता है ठीक इस प्रकार यहाँ अज्ञान रूपी आवरण के होगा ढका हुआ आत्म ढका हो उसको आत्मदर्शन नहीं हो पाता जो अज्ञान रूपी आवरण जिसने हटा दिया सावधान करके ब्रह्माकार वृत्ति बना सका हो तो उसके लिए आप प्रत्यक्ष हो जाता है इसलिए योगी शब्द योगियों का प्रत्यक्ष है योगी का होता है साधक हम ब्रह्मास को वृत्ति में पहुंचे हुए लोग उनके लिए प्रत्यक्ष होता है शरीर बुद्धि में रहने वाले के लिए नहीं होगा क्यों वो उनके लिए आवरण बना हुआ अच्छा। है ये बका अच्छा ज्ञान से अजातत्व वैधर्म दृष्टान ज्ञान अजन्म है इसने इसलिए दृष्टान दिया यथा विषय विषय सुखम इत्यादि कहा था यथा विषय विषय विषय को विषय करने वाला अजन्मा नहीं होता जात होता है वो पैदा होता है इंद्रिय और विषय के संपर्क से होता है वो जात होता है किंतु अजात है अजन्म है ये तो बता दिया आगे भाषा में कहा था अजयरम अनुपन्न ज्ञान इस ज्ञान का ज्ञान जो होता अजन्मा है ब्रह्म है आत्मा है उसके साथ अभिन्न है ज्ञान अब सत्य अभिन्न होता हुआ स्वयं सर्वज्ञ रूप सर्वज्ञ इसलिए उसका जो विषय सर्वज्ञ होने से ज्ञान भी सर्वज्ञ उसे अभिन्न है क्या सर्वज्ञ है कहा सर्वज्ञ जो ब्रह्म है वही वह सुख है माने सुख से अति ब्रह्म और सुख में भेद नहीं है ब्रह्मई सुख ऐसा कहा जाता है परिचर्षक मैंने कथा नहीं ब्रह्म विद्या ब्रम ऐसा करते हैं कहा आगे का आपने उपाय के द्वारा मन का निग्रह होता है इत्यादि कहा था उत्सय का उदय यदवत्सा अग्रहणी के बिंदुना इत्यादि का मनसो निग्रह तदवत भवेद अपरिखेद इत्यादि में कहा बता। उपाय बताया था उपाय के द्वारा ये बताया हुआ उपाय में क्या बताया हुआ है उपाय यही होते हैं पूर्वोक्त जो पूर्वोक्त उपाय क्या है आपके ज्ञानाभ्यास और विषयों में वैराग्य दर्शन मनो निग्रह यही उपाय बताया पूर्वादी पूछता महाराज उपाय सत्य है कि मिथ्या है जिस उपाय से आत्मज्ञान होना है उपाय सत्य है कि मिथ्या है यदि सत्य है तो द्वैत तो हो जाएगा उपाय तो रह गए ना अज्ञान आदि हट गए किन्तु उपाय तो रह जाएंगे द्वैत का नाश करने वाला जो उपाय था मनो निग्रह आदि करने का साधन थे वो तो रहेगा ही तो अद्वैत कह होगी और उपाय यदि असत्य है तो असत्य से सत्य की प्राप्ति होगी ही आप बोलते हैं अजन्मा अजन्म अद्वैत अद्वैत अद्वैत की स्थिति कहाँ से ये शंका आ रही है उक्तान उपाय नाम आपने जो उपाय कहा जितने भी उपाय बताया था अद्वैत में जाने के लिए जितने जितने उपाय जितने बताए थे मनोनिग्रह है ज्ञानाभ्यास है विष्णु वैराग्य है ये सब उपाय बताया था ये साधन बताया था आपने ये सत्य है कि मिथ्या है ये पूर्वाधिक पूछता है उत्तारनाम उपाय नाम जो तो पूर्वोक्त उपाय जितने भी हैं परमार्थ सत्य सती अद्वैत हेंगे अगर वास्तविक हो ये उपाय तो अद्वैत की हानि हो होगी उपाय रहेंगे और ब्रह्म रहेगा द्वैत हो जाएगा बाकी तो हट गए उपाय तो रह गए ना जिसने आपने द्वैत को निवृत्त किया जो उपाय वो तो रहेगा ज्ञानाध्यास आदि रहेंगे तो उपाय यदि सत्य है तो अद्वैत की हानि होगी अन्यथा तत्प्रवृत्ति अगर असत्य है उपाय तो उसका ज्ञान नहीं होगा असत्य वस्तु से सत्य के ज्ञान कहां होगा ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा ऐसी कोई कर सकता है इसके उत्तर में आगे के का है, ये कहना चाहते हैं आठ लोग टिप्पणी तथा प्रवृत्ति अद्वैत अद्वैत की प्रमिति में ज्ञान नहीं होगा अगर असत्य है उपाय अन्यथा माने असत्य उपाय तो फिर तो तो अद्वैत के ज्ञान नहीं होगा असत्य से ज्ञान का आंसू होना पूर्वादी की संख्या आ तो आह सिद्धांति कहते हैं जीवो ही कश्चित न जायते जीव जो है ना कोई पैदा ही नहीं होता है न जायते अनादित्वा जीव अनादि है नहीं होता है। तद अतिरिक्तम तो सर्व उपायधिकम जायते और जीव से जो अनादि जीव से अतिरिक्त जितने भी उपाय सब पैदा होते सब उपाय भी पैदा होता है जाये ये बात असत्यत्व जनमत्वाद उपाय भी असत्य है जो उत्पन्नशील है उत्पन्न होते हैं इसलिए असत्य है जब असत्य से भी सत्य के ज्ञान हो जाता है कैसा होता है देखा है प्रतिबिंब से बिंब का ज्ञान हो जाता है प्रतिबिंब सत्य है कि असत्य है जल में जो दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रतिबिंब, सत्य है कि असत्य है कोई व्यक्ति है अभी ऊपर सूर्य देखा नहीं है जल में प्रतिबिंब देखेगा तो उससे उसको अनुभूति होगी सूर्य है होता कि नहीं होता सूर्य तो असत्य से सत्य का ज्ञान जैसा हो सकता है ये उपाय आदि असत्य से भी जनिमत होने पर भी उस अतिवेद का ज्ञान हो सकता है ये उत्तर देंगे कार्य का कार्य कर देना चाहते ने कहा जीव वो ही कश्चित न जाए थे जीव कोई कोई भी जीव पैदा नहीं होता अनादित्व क्यों जीव अनादि है तद अतिरिक्तम तो सर्व उपाय आदि इससे अतिरिक्त जो उपाय हो या उपेय हो जिदे भी सब अनित्य जा रहे सारे सारे संसार की वस्तु तो अनित्य है अतिरिक्त मिथ्या है असत्यम जानी झनमत्वाद इसलिए यदि न अद्वैत ही हमारा अद्वैत कोई हानि कर ही नहीं सकता अद्वैत ज्यों का त्योहर है जीव को लेकर के द्वैत हो नहीं सकता जीव अनादि काल से है पैदा ही नहीं होता तो, तो कहा अनेक होना उसने और बाकी सबके सब, सब मिथ्या है इसलिए अद्वैत ज्यों का त्योहर कहीं नहीं जाता यही कहना चाहते इसी अभिप्राय से बोलते हैं कार्य है न कश्चित् जायते जीवः संभवोष्य न विद्यते एतत् तत् उत्तमं सत्यं यत्र कञ्चित् न जायते न कश्चित् जायते जीवः संभवोष्य न विद्यते एतत् तत् उत्तमं सत्यं यत्र कञ्चित् न जायते जीव कश्चित न जाए थे कोई भी जीव पैदा नहीं होता पैदा होने शरीर पैदा होता है घटाकाश पैदा नहीं होता घट पैदा होता है वह आकाश की उत्पत्ति की कल्पना कर देते हैं वास्तव में आकाश उत्पन्न तो नहीं होता उसी प्रकार वो अपरिछिन्न आत्मा मान सृष्टि के पहले अपरिछिन्न आत्मा है शरीर आदि बनते हैं तो जीवक तो दिखने लगता है उत्पन्न नहीं होता तो जैसे घटाकाश हो तो दिखने लगता है वह आकाश ही घटाकाश रूप दिख रहा है पैदा नहीं हुआ है ठीक इसे प्रकार रहे, न कश्चित चाहे तो जीव है संभव निकारण नव, है ही नहीं कोई संभव संभव अस्मत संभव जिससे उत्पन्न होता हो उसको संभव कहा है संपूर्व भू धात उसे धुदोरप सूत्र से जो अप्रत्यय अप हुआ है यहाँ पर एक अपादान कारक है अकरित कार्य के संज्ञा सूत्र है ऋदोरप सूत्र अपादान कारण संभव अस्मत संभव निकार निकले कारण नहीं अनादि वस्तु है इसके उत्पत्ति का कारण कोई है स्वयं अनादि है उसकी उत्पत्ति पहले कैसे हो, हो। संपूर्व भूधातु से अप्रत्यय हुआ है संभव से नित्यते अपादान कारक में अप्रत्यय है संभव संभव अस्मत जहां से होना है उसको संभव करते न बीतते थे कारण नहीं है इसका जो अनादि वस्तु का, नहीं अनाधी है। अनाधी का कारण नहीं होता अनादि का जीव अनादिनादि काम सत्यम उत्तम तद उत्तम उपाय आदि जितने भी व्यवहार को लेकर के सत्य मान के कहा गया था उपाय जो मनो निग्रह आदि को सत्य माना था व्यवहारिक कालीन थे सत्य नहीं था जो सत्य कहा गया उनमें वास्तविक सत्य तो है कोई जीव पैदा ही नहीं होता एतद तद उत्तमम सत्यम तद उत्तम तेसाम उत्तमम तद उत्तम षष्टी समास करके उनमें जो उपाय आदि को सत्य करके पूर्व में कहा था हाँ उसमें भी ये मुख्य सत्य ये है सत्य से सत्यम बोलते ना सत्य करके जिनको माना है व्यावहारिक सत्य में उसे भी ये सत्य होता है उत्तमम सत्य यही उत्तम सत्य है ये किंचित न जाय ये जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता बस यही सत्य है सब सबसे सत्य यही पारमार्थिक सत्य जिसमें कोई भी पैदा होने का नाम निशान नहीं है अद्वैत है कारिका में कहा था अदोपक्षा बार पजा सामता जायते किचि जायम समर्थत ऐसा था। उसी के कहाँ आगरी उपस न कचिज जायते जीव संभव विद्युत शर्तमत द्वितीयकारिकाशे आरंभ किया था यहां आकर के उपसंगार कर दिया तो सारा प्रकरण अद्वित सिद्ध हो जाता तो उपसार अच्छा। है अच्छा ठीक हमें कहते हैं तत्र हेतु संभव से नहीं उसमें हेतु बताया जीव पैदा नहीं होता न कश्चित जायते जीव इसमें हेतु क्या बताया संभवो अश्य जीव से संभवो माने उत्पत्ति कारण नाश्ती इसका उत्पत्ति कारण है क्यों अनादि है जो अनादि है तो कहां जो कहा शु, जो उत्पन्न होना उसका संभवश्य नजारते कहा श्लोकाणी व्याकर तुम करो माने श्लोक के जो कार्य का शब्दावली है उसके व्याख्या करते, है। करते, है। करते हैं व्याख्या करते हैं सर्वोपी कहते हैं भाषण कहते हैं सर्वोपी अयम मनो निग्रहादि मृल लोहादि वक्त सृष्टि तो उपासना चौधरी कितने उपाय बता दिया बहुत सारे उपाय बताया हुआ है मनो निग्रह बताया मृलोहुल बता ये भी बोला था मिट्टी का दृष्टान्त लोहे का दृष्टान्त देकर के जो कहा छोड़ बताया है वो तो क्या उपाय के लिए कहा वास्तव में भेद नहीं है सृष्टि वाक्य के के में सत्य नहीं है ऐसा जो कहा उपाय बताया और सृष्टि और उपासना चार श्रमास्त्र विदाहीन मध्यम दृष्ट एसाम उपासना प्रतिष्ठे वेदेना अनुकम्पया उन्हीं की कृपा करने के लिए माने मंद अधिकारी मध्यम अधिकारी उपाय है उपासना उपाय कर उपासना के उपाय बताया कही मृल लोहादि के तृष्टान करके उपाय बताया है अच्छा। कहीं उपासना के द्वारा बताया ये सब बता मनो निग्रह है मृल लोहादि के समान ये उपाय बताया है और उपासना का भी उपाय बताया है ये जो उपाय बताया इस प्रकार से उपाय जो कहा गया परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय परमार्थ सत्य सत्या परमार्थ सत्य के प्राप्ति के उपाय रूप से कहे गए थे दृष्टांत कहे गए थे उपाय रूप से कहा था कहीं मृल लोहादि का दृष्टान्त देकर कहा कहीं मनो आदि बताया मन को बाहर भी जाने नहीं देना सोने भी नहीं देना राग युक्त भी नहीं होने इत्यादि मन को निग्रह करने के लिए कहा उपाय बताया और कहीं कहीं बताया कि उपासना बताई उपाय मंदाधिकारी और मध्यम अधिकारी के लिए ये सब जो कहा परमार्थ स्वरूप प्रतिपत्ति उपाय परमार्थ स्वरूप जो आत्म स्वरूप है उसके प्राप्ति उसके ज्ञान के उपाय के लिए बताया न सत्या ये परमार्थ सत्य नहीं है वास्तविक सत्य नहीं है उपाय व्यावहारिक सत्य है वास्तविक सत्य नहीं उपाय वास्तविक सत्य हो तब जो अद्वैत कहानी थी यह व्यावहारिक सत्य है वास्तविक सत्य ने उन्होंने कहा परमार्थ सत्य हम तो परमार्थ सत्य क्या है न कश्चित जाए थे जीव यही है बस कोई पैदा ही नहीं हुआ हजार बार है न कश्चित जाए थे जीवा कर्ता भोक्ता तुपद तो थे प्रकार का कर्ता भोक्ता रूप से किसी भी प्रकार से पैदा नहीं हो सकता क्यों अनादि है संभव से न विद्यते कहा इसका उत्पत्ति कारण है एक आते अतः स्वभावतो तो अजस्य एक स्वभावत तो जीव एक ही है अजन्मा है ये इसका आत्मा ऐसे आत्मा का संभव माने कारण ना इसके लिए उत्पत्ति कारण नहीं है संभव माने कारण इसका कोई कारण नहीं है उत्पत्ति कारण नहीं है दो माने ये तो नीद्यते अतो न जिससे कि इसमें कोई भी अनादि है कोई कारण नहीं इसका इसलिए उत्पन्न भी नहीं होता ऐसा लगा दो में कहा संभव में अपादान कारक में अप्रत्यय है कहते हैं समपूर्वक भू धातु से संभव अस्मा जिससे होता है उसको संभव होता है इससे होता है इसलिए संभव है यहाँ नवित बोल दिया संभव उत्पत्ति कारण इसका नहीं है जिससे होता है संभव उत्पत्ति कारण को तो संभव बोलते हैं मित्ती से घट होता है तो संभव हो गया उत्पत्ति कारण ऐसा इसका नहीं है जीव का उत्पत्ति कारण है क्यों नहीं है अनादि है यते अश तस्मात न कश्चित जीव जाए थे जीव इति। जिससे कि इसका कोई कारण नहीं है उत्पत्ति के लिए कारण नहीं।, नहीं है संभव नहीं है संभव कारण नहीं है इसलिए तस्मात न कश्चित जीव न जाएते इसलिए कोई भी जीव पैदा नहीं हो सकता उत्पत्ति के लिए कारण नहीं है कैसे पैदा होना पूर्वेश उपायेन नगता नाम सत्यानामे तत्तम सत्यम तेसाम उत्तम सत्यम ऐसा यही बात यहाँ उनमें से यह सत्य है क्या है पूर्वेश उपाय उठता पूर्व में जो उपाय रूप से कहा मृलवादि दृष्टान देकर उपाय बताया है सृष्टि के, बता के बारे में कहा यह उपाय है सृष्टि के माध्यम से आत्मा को जानना इसे कल्पना के माध्यम से जैसे सर्प की जब कल्पना होती है सर्प की सृष्टि के माध्यम से हम किस को जानते हैं रज्जू को जानते हैं इसी प्रकार जगत की सृष्टि के माध्यम से जगत कल्पना के अधिष्ठान को जानना हमको वहां तात्पर्य इसलिए मृल लोह विस्फुलिंगाद्य सृष्टि दिया चुनिता बुरा उपाय सोभता राय नाश्त वेद जनक ऐसा कहा सृष्टि के बारे सृष्टि उपाय है क्यों सृष्टि कल्पित है कल्पित वस्तु अपने अधिष्ठान को बताने में तात्पर्य जैसे रज्जु में पर दिखता है तो उसको तात्पर्य कहा रज्जु बताने में होता है कल्पित वस्तु का ही काम होता है या सृष्टि जो बताई गई है वो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है उसके अधिष्ठान जहां सृष्टि हो रही है अज्ञान से जहां सृष्टि हो रही है कहा आत्मा को उस आत्मा को बताने में तात्पर्य तो कई ऐसा सृष्टि को उपाय बताया था आत्मज्ञान के लिए और कहीं कहा था कि मनोवनिग्रह को कहा था कहीं कहा था उपासना को कहा था अभी तृतीय प्रकरण तो मनोनिग्रह को बोलते रहे और कहीं उपासना को बोले आश्रमा स्त्री विदा ही नाम मध्यपत्र उत्तृष्ट उपासना प्रतिष्ठे न अनुकंपया इत्यादि कहा वेद उपासना बताई है उपाय है इसके लिए उत्तम अधिकारी के लिए नहीं है वो तो अद्वैत भाव में पहुंचा हुआ क्या चाहिए उसको उपासना उपासना वेद अनुकंपा करके अनुकृपा करके किसमें मंग अधिकारी मध्यम अधिकारी ये भी सन्मार्ग निगामी हो करके आगे अद्वैत में पहुंच जाए इसके लिए कहा ये सब उपाय हैं व्यवहारिक सत्य हैं चाहे सृष्टि वाक्य हो चाहे उपासना वाक्य हो चाहे मनोनिग्रहादि हो ये सब व्यवहार कालीन व्यावहारिक वाक्य है ये कहास्मित पूर्वेश उपायन उत्ता सत्यानाम एत उत्तम सद यही सत्य है न कशिज जायते जीव सत्य है यही सत्य है सत्यानाम तीन की टिप्पणी तर, सत्य प्रतिपत्ति उपायत्व ना उपचारा इनमें सत्य क्यों कहा उपाय को सत्य क्यों कहा कहते हैं सत्य की प्राप्ति के उपाय होने से इनको भी गौण रूप से सत्य बोल दिया यही कहते हैं त्रिप्विकार बोलते हैं सत्य प्रतिपत्ति उपायित्व ना सत्य के ज्ञान के उपाय होने के कारण से उपचारा गौण रूप से तत्व सत्य उपाय जो बनो निग्रह आदि को सत्य माना वास्तविक सत्य नहीं है सत्य है व्यवहारिकत्यम यही उत्तम सत्य तो यही है यशमिन सत्य स्वरूपे ब्रह्म ही अणुमात्र में भी किंचना जाए थे किंचित न जाए थे जिस पर सत्य स्वरूप ब्रह्म में एक अणुमात्र कुछ पैदा नहीं हो सकता इतना जगत तो क्या होगा एक अणु भी पैदा नहीं हो सकता कुछ भी पैदा नहीं हो सकता परमार्थ वास्तविक रूप से पैदा नहीं अज्ञान से कल्पित है पैदा है ये वास्तविक पैदा नहीं हो सकता रज्जु में कोई वस्तु पैदा नहीं हो सकता एक तीन का भी पैदा नहीं हो सकता सर्व तो अज्ञान से पैदा होगा वास्तव के पैदा एक तीन का भी नहीं होगा ऐसे ही यहाँ का समय हो गया है ठीक अब फिर कर न जाय में चार कीट पढ़े देख लो परमार्थते दिशा सर्ज लगा दिया ठीक अब फिर देखेंगे ओम भद्रम कर स्त्रे अलग सुन सामसेशे मेरे वायु अमृतवायु ओ सा